प्रश्न बड़ी माला संत तथा सत्संग जिज्ञासा मैं बहुत वर्षों से वेदांत का प्रवचन सुनता हूँ शक्ति जब चिंतन करता हुआ जगत की परीक्षा करता रहता हूँ तो कोई विरक्त साधु नहीं दिखता फिर अपना आदर्श किसे माने समाधान आप जगत की परीक्षा मत कीजिए स्वयं की परीक्षा कीजिए आत्म परीक्षा कीजिए आप कह रहे हैं मुझे कोई विरक्त साधु दिखाई नहीं देता विरक्त साधु दिखाई देने से आपको क्या लाभ होगा आप यह देखिए इतने सालों से वेदांत का चिंतन कर रहे हैं तो आपके अंदर विरक्ति आई है या नहीं रही बात विरक्त संत की आपने कहीं एक तो देखा होगा नहीं भी देखा है तो किसी विरक्त के विषय में सुना होगा आप उसे आदर्श मान सकते हैं दुनिया की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है संत के सत्संग में जो आप सुनते हैं उसका पालन कीजिए उसका व्यवहार क्यों देखते हैं समावर्तन संस्कार में गुरु शिष्य को कहता है देखो मेरा जो व्यवहार शास्त्र के अनुकूल हो उसको मानना और जो शास्त्र के अनुकूल ना हो उसको नहीं मानना हो सकता है किसी परिस्थितिवश या दवाई के रूप में मैं कोई चीज़ ग्रहण करूं, जो शास्त्र सम्मत ना हो मुझे देख तुम वह वस्तु ग्रहण मत करना इसलिए संत के आचरण की परीक्षा न करे यह तो उन्हीं पर छोड़ दे जिज्ञासा जल में नग्न स्नान करना शास्त्र निषिद्ध है किंतु कुंभ मेले में नागा सन्यासी नग्न स्नान करते हैं क्या यह परंपरा उचित है समाधान परमहंस सन्यासी जब वस्त्र ही नहीं पहनता तो वह नग्न स्नान ही करेगा संन्यास संस्कार के समय सन्यासी जल में खड़ा होकर संपूर्ण वस्त्रों का त्याग कर देता है बाद में गुरु उसे लोक मर्यादा के लिए वस्त्र देता है इसलिए अनेक विरक्त महात्मा कहते हैं कि सन्यासी को नग्न स्नान में कोई दोष नहीं है जो अखाड़ों के नागा साधु होते हैं वे हमेशा नग्न ही रहते हैं वे भभूति लगा कर रहते हैं इसलिए वही उनका वस्त्र है वे जल में तो क्या बाहर भी नग्न ही निकलते हैं और दुनिया बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से उन्हें देखती है कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शाही स्नान में नागाओं को नग्न अवस्था में नहीं निकलना चाहिए आज के युग में युग में नग्न पुरुष को देखने से स्त्री का मन बिगड़ेगा परंतु हमारा तो अनुभव है कि जनता उनका दर्शन बहुत श्रद्धा से करती है यह श्रद्धा तत्व तो बहुत विलक्षण होता है हमने कई वर्षों तक उत्तर काशी में देखा कि अवधूत महात्मा जा रहे हैं सामने से माताएं और लड़कियां आ रही हैं परंतु उन्हें देखकर उनके मन में कहीं भी विकार नहीं आता था चित्त श्रद्धा से अभिभूत हो जाता था नागांव के शाही स्नान को देखने का बहुत बड़ा पुण्य भी माना जाता है जिज्ञासा महात्माओं में प्रसिद्ध है युक्ति से मुक्ति इसका क्या तात्पर्य है समाधान हाँ बात तो ठीक है कई परिस्थितियों में हट से मुक्ति नहीं मिलती किसी युक्ति से ही मुक्ति मिल पाती है एक गांव के बाहर एक साधु रहते थे गाँव का एक युवक उनसे धीरे धीरे संबंधित हो गया उसके माता पिता नहीं थे बड़े भाई भाभी थे वह दिन भर खेती में काम करता और शाम को सत्संग के लिए महात्मा के पास आ जाता था साधुता के जीवन के प्रति उसका लगाव बढ़ गया घर बार से मन हट गया तो वह महात्मा से दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया उसके भाई ने सोचा यह तो खेती में सब काम करता है साधु बन गया तो अपने हाथ से चला जाएगा उसने पंचायत बैठा ली और कहा यह साधु गाँव का अन्न खाता है और हमारे लड़के को ही साधु बना रहा है यह तो गलत बात है लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया तो महात्मा घबरा गए उन्होंने कहा तुम ले जाओ अपने लड़के को हम तो किसी और गांव में चले जाएंगे जाने से पहले उन्होंने लड़के के कान में एक सूत्र छोड़ दिया लड़का भी खुशी से घर चला गया घर पर पहले से भी अधिक काम करने लगा परंतु जब भी कोई मांगने वाला घर पर आ जाता तो उसे खूब सामान दे देता छः महीने में उसके भाई ने कहा कि भैया तुझे साधु बनना हो तो बन जा मेरा घर बर्बाद मत कर अब देखो आज्ञा मिल गई या नहीं बिना युक्ति के मुक्ति नहीं मिलती है इसी प्रकार किसी गांव का एक युवक वैराग्य होने पर घर छोड़कर चला गया और एक महात्मा का शिष्य बन गया एक साल बाद उसके गुरुजी ने किसी कार्य से उसे उसके गाँव भेजा उस गाँव के लोग बड़े विद्वान तथा कर्मकांडी थे उसके आने पर पंचायत बैठ गई लोग उसे कहने लग गए माता पिता की सेवा छोड़कर उन्हें दुखी करके कोई साधु बने तो इससे क्या लाभ होगा शास्त्र में ऐसा कहा लिखा है शास्त्र में तो यही लिखा है कि पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए पहले तो वह घबरा गया फिर भगवान का स्मरण किया तो बुद्धि में एक युक्ति आ गई उसने खड़े होकर कहा शास्त्र केवल मेरे लिए नहीं है आप सबको भी शास्त्र की बात माननी चाहिए पंडित लोग नाराज हो गए बोले हम तो शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं संधोपासना अग्निहोत्र देव पूजन उपासना सब कुछ शास्त्रीय विधि से करते हैं साधक ने कहा शास्त्र में तो यह भी लिखा है कि जब व्यक्ति की आयु 50 वर्ष से अधिक हो जाए घर की जिम्मेदारी समाप्त तो हो जाए तो उसे वान आश्रम स्वीकार करके जंगल में जाकर तपस्या करनी चाहिए यहाँ जितने लोग इस प्रकार के हैं वे कल हरिद्वार चले जाएं और मैं यहाँ रहकर बाकी लोगों की सेवा करूँगा यदि आप लोग नहीं जाएंगे तो आपके बदले तपस्या करने मुझे ही जाना पड़ेगा अब बताओ घर छोड़ने के लिए कौन तैयार होगा उसे साधु बनने की आज्ञा मिल गई यही है युक्ति से मुक्ति